प्रश्न उत्तर दीप मारा शरणागति जिज्ञासा सच्चा शरणागत भक्त किसे समझा जाए समाधान शास्त्रों में शरणागति के छह अंग बताए गए हैं अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम विश्वासो गोप्तृत्व वर्णन तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड विधा शरणागति अहिर्बुद्धि संहिता शरणागत भक्त वही काम करे जो भगवान को अच्छा लगे अपने को अच्छा लगे या ना लगे यह नहीं देखना है भगवान को अच्छा कब लगेगा जब भगवान के आज्ञा का पालन करेगा भगवान कहते हैं श्रुति स्मृति ममई वाज्य श्रुति स्मृति भगवान की आज्ञा है इसलिए शरणागत भक्त इनका अनुसरण करता है यही आनुकूल्य संकल्प है कोई ऐसा व्यवहार न करे जो भगवान को बुरा लगे भगवान को बुरा कब लगेगा जब उसके आज्ञा रूप शास्त्र का उल्लंघन करेगा जैसे शास्त्र ने कहा सत्यम वध धर्मम चर सत्य बोलो धर्म का आचरण करो जब कोई इसके विपरीत चलता है तो भगवान को बुरा लगता है शरणागत भक्त ऐसा नहीं करता इसी का नाम है प्रातिकुल्य वर्जनम भक्त को भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि वह हमारी रक्षा अवश्य ही करेगा इसी को श्लोक में रक्षिष्यति इति विश्वासः कहा है उसे किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए अन्यथा सोतेगा चलो थोड़ा भगवान का सहारा लें और थोड़ा जगत का भी ले लें ऐसे में शनागति नहीं कर सकते। जब उसे विश्वास हो जाएगा कि भगवान हमारी रक्षा करेगा तो वह उसे गोपता रक्षक के रूप में वर्ण कर लेगा गोपतृत्वे वर्णम जब वह रक्षक के रूप में भगवान को स्वीकार कर लेगा तब अपना अहंकार त्याग कर समर्पित हो जाएगा अर्थात भगवान के हाथ की कठपुतली बन जाएगा यही है आत्मनिक्षेप जब आत्मसमर्पण कर देगा तब वह अपने कर्तापन का अहंकार त्याग देगा उसे यदि कोई कहे कि तुम भी करो तो वह कहेगा हमारे अंदर कुछ भी करने का कोई सामर्थ्य नहीं है जो कुछ भगवान करवा रहे हैं वही मैं कर रहा हूँ बस मैं तो भगवान को प्रणाम ही कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता इसी को कहते हैं कार्पण्य इस प्रकार छह अंग मिलाकर शरणागति पूर्ण होती है जिसके अंदर ये गुण हैं, वही सच्चा शरणागत भक्त हो सकता है जिज्ञासा कोई व्यक्ति कहता है कि मैं भगवान के शरण में हूँ हम कैसे समझें कि वह सच में ऐसा है समाधान इस बात को तो वह स्वयं ही जान सकता है पर वह है या नहीं इसमें आपको क्या लाभहानि होने वाली है आप शरण में हो या नहीं इस पर विचार करो